मेरे हृदय तल में रहते हैं जब बना मैंने सहमति दी इसी बीच पुरुषोत्तम लाल कौशिक जी का निधन हो गया और वो समाजवाद आंदोलन के प्रणेताओं में थे छत्तीसगढ़ के और हम लोग और आर शर्मा जी यहाँ बैठे हैं बहुत गहरे से जुड़े थे आज महासुमन में उनकी तेरहवीं है, तो हम लोग को वहाँ जाना बहुत जरूरी है नहीं तो कार्यक्रम में मैं दिन भर रहता चूँकि बहन दिरूपमा शर्मा से इतना स्नेह हम लोग का वर्षों से रहा है तो मैंने शर्मा जी से आग्रह किया कि इस कार्यक्रम में भी मैं अपनी उपस्थिति दूंगा और इस पर इसलिए मैं बहुत संक्षेप में अपने विचार रख कर के आप से विदा लूंगा। जब मुझे इस आयोजन के सूत्रधार जो सरला जी का नाम मैंने देखा तो सरला जी को तो मैं कई सालों से जानता हूं जिस तरह से नाम है उनका वैसी सरल स्वभाव की है तो जब सरला का, का कार्यक्रम होगा तो बैठे बैठे मैं सोच रहा था, था निरुपमों का, का कार्यक्रम तो अनुपम होगा ही और ये सबसे बड़ी बात है कि देखिए शहरों का अपना एक भूगोल होता है साहित्य का कोई भूगोल नहीं होता साहित्य सीमा रेखाओं से परे होकर के पसरने वाली चीज़ है इसलिए अगर रायपुर में की कार्यक्षेत्र रायपुर का कार्यक्षेत्र न रूपा शर्मा का रहा है और अगर दुर्ग में उनका सम्मान हो रहा है तो ये मान के मैं चलता हूँ कि पूरा छत्तीसगढ़ आज यहाँ उपस्थित है उर्दू अदब यहाँ उपस्थित है छत्तीसगढ़ी अदब उपस्थित है और हिंदी उपस्थित है तीन भाषाओं के की त्रिवेणी यहाँ बह रही है इससे पवित्र अवसर और पवित्र दिन आज के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता मैं निरूपमा शर्मा जी को उनके निरंतर लेखन के लिए जैसा बताया हमारे भाई संचालक ने कि सोलह सत्रह किताबें उनके प्रकाशित आई हैं अभी तो ये शुरुआत है उनकी अभी तो निरंतर लिखना है हालाँकि बहुत विलम्ब से उनकी किताबें आना शुरू हुई लेकिन अब वो शुरुआत हो गई है तो निरंतर वो रचनाएं आती रहेंगी किताबें आती रहेंगी वर्षों पहले तीन दो साल पहले निरुपमा जी के लड़के ने मुझे इनके दो खंडे दिए और ये अपने आप में मैं बताऊँ एक बड़ा शोध कार्य था तो कई बार ऐसा है कि पुरुष बहुल समाज में स्त्रियों को हाशियों पर रखने की एक मानसिकता अनायास होती है कभी मैं उसको सायास नहीं कहता अनायास होती है तो उस मानसिकता को समझते हुए निरुपमा जी ने सोचा कि पुरुष समाज तो शायद महिलाओं को रेखांकित करे ना करे मुझे यह काम करना चाहिए तो उन्होंने एक बड़ा काम किया कि छत्तीसगढ़ की जितनी भी महिलाएं हैं जो लिख रही हैं और अच्छा लिख रही हैं और जो नवोदित भी हैं उन सबको संग्रहित करने का काम किया और वो दो वॉल्यूम में उनकी जो किताब आई निर्देशिका वो मेरे पास है उसको मैंने लगातार पलटा करके देखने की कोशिश की मैं ये देख रहा था कोई मेरा तो बहुत विनम्रतापूर्वक कहूँ कि बहुत सघन परिचय बहुत सारे लोगों से रहा है तो मैं देख रहा था कोई नाम छूटा तो नहीं है तो मैंने देखा कि लगभग सारे नाम हैं और सबसे अच्छी बात है कि उसमें भाषा की सीमा रेखा खत्म हो गई है उसमें हिंदी के लोग भी हैं उर्दू के लोग भी हैं और छत्तीसगढ़ी के लोग भी हैं लेखिकाएँ हैं इसलिए निरुपमा जी को मैं उस बात के लिए साधु वा देता हूँ कि इतनी सुधार मन के साथ उन्होंने ये निर्देशिका तैयार की अपने साधनों से खर्च करके एक बड़ा काम किया अभी आज मैं घर में बैठे बैठे देख रहा था तो उसमें सारे सारी लेखाओं के पते हैं मोबाइल नंबर हैं कभी किसी से संपर्क करना हो तो आप कर सकते हैं तो ये एक बड़ा काम किया है आज हमारे समाज में स्त्री लेखन पर निरंतर अब चर्चा होने लगी है वर्षों से स्त्री हमारी हमारे जीवन के केंद्र में रही है रचना के केंद्र में रही है हमारे समय के केंद्र में रही है दुर्भाग्य यह है कि हमने अपनी आलोचना में स्त्री लेखन को हाशिए पर डाल दिया लेकिन कब तक हाशिए पर डालते धीरे धीरे ये दौर आया आज़ादी के साठ के दशक के बाद स्त्री विमर्श शुरू हो गया हमारे विनय पाठक जी यहाँ बैठे हैं हम सब लोगों ने मिलकर के उनकी अगुवाई में विकलांग विमर्श भी शुरू किया दलित विमर्श कि बैठे हाँ हैं तो ये विमर्शों की शताब्दी है तो शताब्दी में अगर स्त्री विमर्श हो रहा है तो ये एक बड़ी घटना है और सबसे बड़ी बात यह कि निरुपमा शर्मा जैसी लेखका जो स्वांता सुखाए लिखती रही और मैंने देखा कि कभी कोई उस तरह से छल प्रपंच में नहीं पढ़ना जैसे मेरा तो एक उपन्यास में लिख रहा हूँ जिसमें महिलाओं को शायद वो लगेगा लेकिन उसमें अच्छी महिलाएं भी हैं बुरी महिलाएं भी हर दुनिया में बुर मनुष्य भी होते हैं अच्छे मनुष्य भी होते हैं मेरा एक उपन्यास नया आ रहा है सीढ़ियाँ द स्क्लेटर उसमें किस तरह से कुछ लोग सीढ़ियों का सहारा लेकर के तेजी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं इसमें समान रूप से पुरुष भी है स्त्रियां भी हैं हालांकि वो केंद्र में स्त्री है उस उपन्यास के लेकिन उसमें ऐसी स्त्रियां भी हैं जो सीढ़ियों का सहारा लेकर चाहती हैं और ऐसी स्त्रियाँ भी हैं जो धीरे धीरे चढ़ करके आगे बढ़ना चाहती हैं कछवा चाल में भी और खरगोश को भी मात देने करके आगे निकल जाना चाहती है तो निरूपक शर्मा को मैं उसी तरह की दूसरी श्रेणी की लेखिकाओं में देखता हूं कि जिन्होंने कोई कहीं कोई जुगाड़ नहीं कहीं कोई लिपसा नहीं कहीं कोई सीढ़ी चढ़ करके तेजी से छांग लगा करके आगे बढ़ने की कोई भावना नहीं चुपचाप एकांत साधिका की तरह काम करते रहना और उसका परिणाम यह हुआ कि आज सात आठ संस्थाएँ उनको दुर्ग में बुला करके सम्मानित कर रही हैं ये सबसे बड़ी बात एक किसी लेखिका के लिए हो सकती है क्योंकि तो मुझे लगता है कि सृजन का फल मेहनत का फल मिलता है हम लोग बहुत हड़बड़ी कर देते हैं हड़बड़ी में फिर गड़बड़ी होती है और फिर पतन आदमी का शुरू होता है वैचारिक पतन होता है आध्यात्मिक पतन होता है और प्रतिष्ठा का पतन होता है इसलिए मुझे लगता है कि साहित्य साधना का पथ है इसमें समय लग सकता है यहाँ देर है अंधेर नहीं है कोई न कोई सरला मिल ही जाएगी कोई ना कोई हल्का यादब मिल जाएगा कोई ना कोई साहित्य समिति मिल जाती इसलिए बहुत जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है साधना के पथ पर शिल्पी को निरंतर सृजनभ्रत रहना चाहिए और सृजन का पंथ है लंबा मेरा अपना एक मुक्तक है निरुपमा शर्मा जी को पेश कर रहा हूँ उनको समर्पित कर रहा हूँ सृजन का पंथ है लंबा अभी तो दूर जाना है भले उनकी उम्र जितनी हो गई है लेकिन साहित्य में तो आदमी विद्यार्थी रहता है आ, अभी तो दूर जाना है रुके ना पैर मेरे बस यही संकल्प उठाना है और बहुत सी मुश्किलें तो पेश आएंगी मगर साथी भुजाओं में है कितना बल इसे ही आजमाना है तो निरुपमा शर्मा की भुजाओं में जो बल है वो हम सब देख रहे हैं एक अकेली स्त्री एक अकेला व्यक्तित्व वो जो दो खंडों में आप देखेंगे दो दो मोटी किताबें उस पर कितना खर्च आया होगा आप सोच सकते हैं लेकिन अपने साधन से उसको छपवाना इससे समझ में आता है कि व्यक्ति के मन में एक स्त्री के मन में अपने सृजन के प्रति कितनी ललक है और सबसे बड़ी बात है ख़त्म करूंगा मैं सबसे बड़ी बात है कि अपनी साधना करते जाना अपना सृजन करते जाना और अपने साथ जो दूसरी महिलाएँ हैं दूसरी छत्तीसगढ़ में अगर वो चंपा मावले हरसिया में लिख रही है के कुंतल गोयल वहाँ लिख रही हैं जगदलपुर में निकल रही हैं फलानी आचार्य जो है जगदलपुर में महिलाओं की पूरी एक टीम है वहाँ लिख रही हैं दुर्ग में छोटे छोटे कस्बों में लिख रही हैं सबको ट्रेस आउट करना और सबको ईमानदारी के साथ बिना किसी नाग लपेट के बिना किसी लिपसा के सबको एक मंच पे एकत्र करना वो तो जो संग्रह मेरे पास है जो निर्देशिका स्त्री लेखिकाओं की वो है वो निसंदेह न केवल मेरे लिए व्यक्तिगत लाइब्रेरी में मेरी धरोहर भरन आप सब लिए है कि अगर किसी शोधार्थी को शोध करना है कि छत्तीसगढ़ में कितनी महिला लेखकाएँ हैं कितनी लेखिकाएँ हैं तो उसको पढ़ने के बाद संपर्क कर सकते हैं स्त्री लेखन पर किसी को विमर्श करना हो तो किसी पर्टिकुलर एक महिला से बात करके फ़ोन करके उससे लंबी बातचीत की जा सकती है तो कुल मिलाकर के जो निरपमा जी ने जो काम किया है उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ वे भविष्य में इसी तरह से माँ साहित्य मां भारती की सेवा करती रहेंगी और छत्तीसगढ़ की साहित्य परंपरा को समृद्ध करेंगी और इसी कारण छत्तीसगढ़ का पूरे देश में और दुनिया में नाम होगा इस अवसर पर एक बार फिर निरुपमा शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं मंच पर बैठे हुए तमाम मेरे अग्रज लोग हैं पाठक जी हैं सोनी जी हैं यहाँ मिश्रा जी हैं बहुत सारे लोग हैं मैं सबको सुनना चाहता था लेकिन चूँकि मुझे एक शोक सभा में जाना है इसलिए मैं आप सबसे विदा ले रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ ये कार्यक्रम दिन भर चलेगा और निरुपमा शर्मा जी के व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों पर यहाँ विमर्श होगा और उससे जो चिंतन से मंथन से जो नवनीत निकलेगा वो आने वाली लेखिकाओं को नई पीढ़ी की लेखिकाओं के लिए भी संबल साबित होगा मार्गदर्शन साबित होगा बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं